जो निर्विघ्न विद्यार्थी विद्या के ग्रहण करने में प्रयत्न करें तो दम और समाधि गुण युक्त होते हुए सब संबंधियों को विद्या युक्त कर सकें भावार्थ इस मंत्र में उपमा अलंकार है जैसे सूर्य जलों के गर्भ को उत्पन्न कर तथा मेघ के साथ अच्छे प्रकार युद्ध कर जल वर्षा कर सबको बढ़ाता है वैसे संतानों को शिक्षा देने वाले सब जगह विजयी होते हैं फिर विद्या की प्रशंसा को अगले मंत्रों में कहा है भावार्थ मनुष्यों को उचित है कि जो अग्नि वायु जल और पृथ्वी में तथा शरीर औषधि आदि प्रत्यक्ष परोक्ष भूत पदार्थों में व्याप्त उसको जान उससे सब कार्यों को सिद्ध करें भावार्थ इस मंत्र में उपमा अलंकार है जो अग्नि सर्वत्र स्थित सूर्य वा भौम रूप से प्रसिद्ध बिजली रूप से गुप्त मेघादि पदार्थों का निमित्त है उसको जानकर अभिष्ट सिद्ध करना चाहिए भावार्थ मनुष्यों को प्रथम श्रेष्ठ अध्यापक ढूंढना चाहिए और फिर उससे समस्त विद्याओं को ढूंढना चाहिए तदनंतर विचार पीछे साक्षात्कार अर्थात प्रत्यक्ष करना उसके परे उपयोग करना चाहिए भावार्थ जो मनुष्य और विद्दानों की उपेक्षा करके विद्दानों का छेदन करते हैं वे सब ईश्वर्य को प्राप्त होते हैं। भावार्थ, जो विद्वानों के बीच स्थिर हो सब शास्त्रों का अध्ययनकर औरों को अध्ययन कराता है वह सब सुखों को प्राप्त होता है। भावार्थ इस मंत्र में वाचक की लुप्तोपमा अलंकार है जैसे अग्ण सूर्य रूप से सब प्रकाशित करता है, वैसे पूर्ण विद्यायुक्त सभापति राजा धर्म से प्रजाजनों की अच्छे प्रकार पालना कर विद्याओं का प्रकाश करता है वह सबको सत्कार करने योग्य कैसे न हो भावार्थ यदि मनुष्य सुंदर मित्रों को प्राप्त हो तो उसकी बड़ी लक्ष्मी कैसे न प्राप्त हो भावार्थ हे मनुष्यों जो कर्म जीवों को करने योग्य उनसे किए जाते और किए जाएंगे वे सब सुख दुख मिश्रित फल भोगने वाले होते हैं भावार्थ सब मनुष्यों को प्रसिद्ध जगत में सुख दुखा दी न्यून अधिक फलों को देखकर पहले जन्म में संचित कर्म फल का अनुमान करना चाहिए जो परमेश्वर कर्म फल का देने वाला न हो तो व्यवस्था भी प्राप्त न हो इसलिए सबको श्रेष्ठ बुद्धि उत्पन्न कर वैर आदि छोड़ सबके साथ सत्य भाव से वर्तना चाहिए भावार्थ ईश्वर ने विद्वान को आज्ञा दी है कि जब तक जीवे तब तक तू विद्या यज्ञ को मनुष्य में अच्छे प्रकार विस्तारे और पुष्कल अन्न और उससे धानों को सबके अर्थ देके सुखी होवे भावार्थ विद्वानों की यही योग्यता है कि सब कुमार और कुमारियों को पंडित पंडिता बनावें जिससे सब विद्या के फल को प्राप्त होकर सुमति हों इस सुक्त में विद्वान स्त्री पुरुष और विद्या जन्म की प्रशंसा करने से इस सुक्त के अर्थ की पिछले सुक्तार्थ के साथ संगति है यह जानना चाहिए यह तीसरे मंडल में प्रथम सुक्त और 16वां वर्ग समाप्त हुआ अब 15 ऋचा वाले दूसरे सुक्त का आरंभ है इसके प्रथम मंत्र में विद्वानों के गुणों का उपदेश किया है भावार्थ इस मंत्र में उपमा और वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है जैसे ऋतिक जन घृत आदि हवि को अच्छे प्रकार शोध कर अग्नि में हवन करने से अग्नि की वृद्धि करते हैं वैसे अध्यापक और उपदेशक जन शिष्यों और श्रोताओं की बुद्धियों को बढ़ावें जैसे कुल्हाड़ी आदि साधनों से काष्ठ छीलकर यान बनाए जाते हैं वैसे उत्तम शिक्षा और ताड़नाओं से शिष्य लोग विद्या से संपन्न किए जावें जैसे अध्यापक और अध्येता प्रीत से वर्तमान है वैसे सबको वर्तमान करना चाहिए अब अग्नि के गुणों को अगले मंत्रों में कहते हैं भावार्थ इस मंत्र में वाचक् उपमा अलंकार है जो ब्रह्मचर्य से विद्या और उत्तम शिक्षाओं को प्राप्त सुपुत्र हो वह भूमि और आकाश के बीच विराजमान हो सूर्य के समान सबका हितकारी हो भावार्थ इस मंत्र में वाचक् उपमा अलंकार है यदि क्रिया कुशलता के साथ अग्नि से उपकार लिया चाहे तो अत्यंत कार्य सिद्ध करने वाला हो भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है जो युक्त से अग्नि सेवन करें तो क्या-क्या दिव्य सुख वा वस्तु न सिद्ध करें भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है जैसे ऋतविक जन यज्ञों में अग्नि से वायु और वर्षा के जल की शुद्धि आदि काम करते हैं वैसे शिल्प आदि जनो को भी पाचक अग्नि से कार्य सिद्ध करने चाहिए भावार्थ इस मंत्र में वाचक् उपमा अलंकार है हे विद्वन जो तुम्हारे निकट तुम्हारे सेवा करते हुए अग्नि विद्या की याचना करते हैं उनके प्रति इस विद्या का उपदेश कीजिए जिससे वे धनाढ्य होवें अब अग्नि विषय को अगले मंत्र में कहा है भावार्थ इस मंत्र में वाचक् उपमा अलंकार है जो विद्युत रूप अग्नि सूर्य पृथ्वी उनमें स्थित और अंतरिक्षस्थ पदार्थों को प्रकाशित करता है यदि वह यानों में प्रयुक्त किया जाए तो सबका हितकारी हो अब विद्वानों के विषय को अगले मंत्र में कहा है भावार्थ ह मनुष्यों जो बहुत विद्या वाला अहिंसक जित विद्वानों के बीच विद्वान हो वही तुम लोगों को नमस्कार करने और सेवने योग्य भी हो अब अग्ने के विषय को अगले मंत्रों में कहा है भावार्थ जो मनुष्य तीन प्रकार के अग्नि को जान के ऊपर नीचे स्थित जो प्रयोजन उनको सिद्ध करने को प्रवृत्त हों तो उनको कोई काम असाध्य न हो भावार्थ जैसे गर्भ अदृश्य होता है वैसे अग्नि भी सब पदार्थों में वर्तमान है जो मनुष्य इसको साधन करे तो इस अग्नि से युक्त यानों से भूमि और आकाश मार्गों को और नीचे ऊपरली गतियों को कर सकें और प्रजा भी पाल सकें भावार्थ इस मंत्र में उपमा अलंकार है मनुष्यों को अग्नि के अद्भुत गुण कर्म स्वभावों को जान के अतुल लक्ष्मीयों को सिद्ध कर अच्छे मार्गों में देने वालों को देनी चाहिए जो जठराग्नि शांत हो तो किसी के जीवन का संभव न हो और ना इसके बिना बल भी कोई पा सकता है भावार्थ इस मंत्र में उपमा और वाचक लुपतोपमा अलंकार है यह अग्नि अपूर्व नहीं है जो व्यतीत हुए कल्पों में जैसा हुआ वैसा ही अब वर्तमान है भविष्यत् काल में भी होगा यदि यह सबका प्रकाशक के समान रवि के योग से कार्यकारी वर्तमान है तो यह यथावत जाना और प्रयोग किया हुआ मंगल का अच्छे प्रकार देने वाला होता है भावार्थ अग्नि के निमित्त कारण को धारण करने वाला वायु वर्तमान है जिस अंतरिक्ष में वायु है वही अग्नि भी है जिससे प्रलय होता है वा यज्ञ सिद्ध होते हैं उस अद्भुत गुण कर्म स्वभाव वाले अग्नि को नवीनता और विद्या प्राप्त के लिए जन ढूंढें भावार्थ मनुष्यों को आप्त विद्वानों से अज्ञादि विद्या प्राप्त करनी चाहिए जो जिससे विद्या ग्रहण करने की इच्छा करे वह उसका निरंतर सत्कार करे सूर्य किसी लोक का परिक्रमण नहीं करता और सबसे बड़ा भी है भावार्थ जो इंद्रियों को दमन करने वाले विद्वानों के निकट स्थित होकर अग्नि विद्या को जाने तो मनुष्य किस किस धन को न हो इस सुक्त में विद्वान और अग्नि के गुणों का वर्णन होने से इस सुक्त के अर्थ की पिछले सुक्तार्थ के साथ संगत जाननी चाहिए यह दूसरा सुक्त 19वां वर्ग हुआ अब 11 ऋचा वाले तीसरे सुक्त का आरंभ है उसके प्रथम मंत्र में विद्वानों का विषय वर्णन करते हैं भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुपतोपमा अलंकार है जैसे अग्नि अपने सनातन गुण कर्म स्वभावों को सेवता है कभी दोषी नहीं होता वैसे विद्वान जन जिज्ञासुओं के हित के लिए विद्या देके अपने अपने स्वभावों को घोषित करते हैं कभी अधर्माचरण से दूषित नहीं होते हैं फिर उसी विषय को अगले मंत्रों में कहा है भावार्थ इस मंत्र में वाचक् उत्पोमा अलंकार है मनुष्यों को देश के अवयवों को प्राप्त होकर उत्तम विद्या अध्ययन अध्यापन और उपदेशादि कर्मों के साथ समस्त मनुष्य सुभूषित करने चाहिए और इससे सबका हित सिद्ध करना चाहिए भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है समस्त पदार्थ विद्या के बीज अग्नि के तुल्य कोई और पदार्थ कार्य साधक नहीं है इससे इस अग्नि का ही परिज्ञान उत्तम यत्न के साथ सब लोगों को करना चाहिए भावार्थ जैसे ईश्वर सर्वत्र व्याप्त होकर सबकी व्यवस्था करता है वैसे अग्नि पृथ्वी आदि को अभिदाप्त होकर आकर्षण से सब पदार्थों की व्यवस्था करता है जैसे अग्नि अच्छे प्रकार युक्त किए हुए विमान को आकाश में शीघ्र चलाता है वैसे विद्वानों की सेवा पूर्वक योगाभ्यास के विज्ञान से सेवा किया हुआ जगदीश्वर चदा काश में मुक्त जनों को शिज प्रवेश कर विहार कर था है।